नारायण नारायण आज का विषय है सर्वत्र भगवंत देखना यही मेरा परमार्थ है जो अपना हित चाहता है वह मेरी बात माने जो राम भक्त होता है उसी में मेरा जीव उलझा है मुझे राम भक्त के बिना कोई बात सत्य नहीं लगती यदि जीव का तुम हित चाहते हो तो राम भक्त होने का संकल्प करो मेरे पास ऐसी कोई सत्य बात नहीं है जो मैं तुमसे कह सकूँ फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि रघुपति के बिना संसार में कोई शोभा नहीं जब विवाहित कन्या ससुराल जाती है तो उसकी चिंता ससुराल वालों को होती है पैसा मेरे बारे में हुआ है आप मेरे हो गए हैं तो चिंता भी मुझे सौंप दें मेरा तुम्हें एक ही आशीर्वाद है कि तुम पूर्ण संतोष में रहो यह विश्वास तुम रखो कि मैंने तुम्हारा जीवन सुखी करने का मंगल क्षण सफल किया है इसीलिए संसार में आनंद से जीवन व्यतीत करो तुम अंतकाल की चिंता क्यों करते हो मैंने जीवन में व्यवहार संभाल कर सारा काम किया फिर भी मैं राम से क्षण मात्र भी अलग नहीं रहा मैं निरंतर नाम स्मरण करता रहा जिसके फलस्वरूप राम मेरा सखा बना नाम के कारण मेरा जीवन धन्य हुआ मैंने तुम्हें अपना कहा इसीलिए तुम अपने जीवन को सार्थक करो राम के अलावा किसी भी बात में सुखमत मानो यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है तुम मेरे कथन पर विश्वास करो उसे सत्य मानो तुम पर भगवान की कृपा होगी ही मेरा निवास कहीं भी हो फिर भी तुम्हें कहता हूं कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं इसके लिए रघुवीर साक्षी हैं तुम्हारे आनंद में ही मेरा अस्तित्व है होता है अतः दुखी बनकर इस तथ्य को सही नहीं ऐसा मान ऐसा मत करो तुम मेरे हो ऐसा कहते हो ना फिर दुखी क्यों होते हो मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तुम पूर्णतः उपाधि रहित हो गए हो अर्थात सुखी हो गए हो जो मेरा बन कर रहना चाहता है वह स्वयं को राम से जोड़ ले दृश्य वस्तु का नाश होता है इसे मैं भी निश्चित रूप से अपवाद नहीं हूँ अंत में मैं आपसे एक ही बात मांगता हूँ कि तुम राम से कभी दूर मत रहो जो सदा अपने चित में अनुसंधान रखता है जो सभी प्राणी मात्र में भगवंत देखता है और जिसे नाम स्मरण में अतिरुचि है उसके लिए राम दूर नहीं मैं जैसा कहता हूँ वैसा आचरण करें तो निश्चित मानिए कि राम कृपा करेंगे मैं आप सभी से अभी एक ही बात कहता हूँ कि आप मुझे आनंद से विदाई दें मैं राम को साक्षी मानकर साक्षी रखकर यह जताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ सबका संतोष करें यह बात तो मेरे लिए प्राणों से भी प्यारी है सब राम के हो जाएं सत्य कहता हूँ यही आशीर्वाद है अपना अंत सदा के लिए विवेक वैराग्य से भरपूर रखो भगवत भक्ति हमेशा हो आत्मज्ञान का अनुभव बना रहे और ब्रह्म ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो और नाम स्मरण में वृत्ति सदा लीन हो यह पक्का निर्धार करो कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ अत धीरज मत छोड़ो सुख से नाम स्मरण करो रघुनंदन कृपा करेंगे ही नारायण नारायण